प्रसन्न हुए देवी वरदान मांग ले बोले भगवन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 इस पेश के इस ग्रहों के ढंग से एकादशी के बाद चंद्र सूर्य मंडल के करीब होता है तो सूर्य के किरण हमको कम मिलते हैं तो हमारा डायजेस्ट पावर कम होता है इन में अगर उपवास रखें तो हमारे नस नारियों की शुद्धि रहती है हमारा प्राण और मन ऊपर के केंद्र में रहता है ताकि हमारा मनोबल और बुद्धि बल की रक्षा होती है जय राम जी की मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि आप व्यवहार करें तो शरीर की आवश्यकता तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में वो, वो प्रकाश रहे कि दुनिया के सारे प्रकाश खत्म होने के बाद भी जो प्रकाश खत्म नहीं होता वो ब्रह्म प्रकाश तुम्हारी बुद्धि में आ जाए मेरा सत्संग एम व्य है उन्हें जगाना मेरा उद्देश्य है जयराम जी की मन और बुद्धि को ऐसी धाराओं में रख दो जैसे पाइपलाइन को अमुक धारा में रख देते हैं तो बगीचे की सिंचाई होती रहती है ऐसे मन और बुद्धि को अमुक धारा में रख दो तो वो जीवन दाता की शक्तियां तुम्हारे द्वारा बहुत बहुत काम करने लगेगी जब आदमी अपना व्यक्तित्व पकड़ के काम करता है न तो शक्तियां कम हो जाती जो लोग माला घुमाते भजन करते और कमर झुका बैठते उनको लाभ होने की बजाय हानि ज्यादा होती जो लोग सुबह सूरज उगने के बाद सोते रहते हैं उनकी तंदुरुस्ती की रक्षा होने के बजाय तंदुरुस्ती की हानि होती तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तंदुरुस्ती से बध रखती कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे मन से संबंध रखती तुम माला खूब घुमाओ भजन खूब करो लेकिन भजन की कुछ पद्धति नहीं जानते तो आपको लगता है कि भगवान किसी बाबा जी का है भगवान किसी को मिलेगा हमको नहीं मिलेगा बड़े में बड़ी अड़चल को सत्ता से तुम्हारी आंख देखती है उसी की सत्ता से तुम्हारे कान सुनते हैं हकीकत में वो ही है तुम तो एक सुन सुनकर अपने को मानने वाले कोई न जाने कहा से भीतर प्रकट हो जाते हो जयराम नीति मैं मैं मैं मैं मैं खोजों में तो, तो मिलेगा नहीं मैं बात बता रहा था कि फकीर ने कहा अकबर को कि सुन सुन कर तुम बन गये हो तुम असली कौन हो इसको जानो तो बेड़ा पार हो जाए बच्चे को नजर कैद रख दिया गया बच्चा तीन साल का हुआ उस बच्चे को अभी तक पता नहीं कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ जैन हूँ हु, भानिया हूँ क्या हूँ चार साल का हुआ पांच साल का हुआ अकबर पूछाता है से कि बच्चा क्या कहता है वो है वो बोलता कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो तक कि मुझे में भरा है। इसको पता ही नहीं जेल का अंदर काय हुए ये तो सुन लिया की जेल है ये बाहर है, ये इज्जत नहीं ये देखती सुन लिया अभी उसके तो कानों में कोई तो कचरा तो पड़ा नहीं है अभी उसका कोई तो उभरा नहीं है उसका इवो अभी अंकुर नहीं हुआ है महाराज बच्चा छह साल का हुआ अभी तक बच्चे को पता नहीं मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं हकीकत में हिंदू और मुसलमान आप सुन सुनकर मानते हैं राम जी आप जैन और बनिया सुन सुन कर मानते हैं इसमें आपको डाउट तो नहीं ना ये सब सुन सुन के आपने माना है आप अगर गहराई में देखे न तो आपने जैन है न बनिया है आप न हिंदू है न ईसाई है न पारसी है ये थोपा गया है मजहबवादी बोलेंगे तुम अमूक मजहब के हो इसलिए हमारे मजहब में आओ पार्टी वाले बोलेंगे तुम हमारी पार्टी के हो इसलिए काम करो पत्नी बोलेगी तुम पति हो हमारा भरण पोषण करो पति बोलेगा तुम मेरी स्त्री है इसलिए तुम मेरी भोग्या है बेटा बोलेगा तुम मेरा बाप है तेरी मिलकत का वारदार मैं हूँ बाप बोलेगा तू मेरा बेटा है मेरी चाकरी करना तेरा कर्तव्य है लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे चेतन तू आत्मा है और परमात्मा मय हो जा तेरा बेरा पार हो जाए ये सुर न्यजन की रीति स्वार्थ लागू कर सब प्रीति सब जो संबंध है ना एक दूसरे को बस एक करने के गबंद है माता से जीवन लोते जीव भूते सनातन गीता कहती है तुम सनातन भगवान के हजार हजार शरीर मिले और मिट गए फिर भी तुम अभी मौजूद हो हजारों हजारों दुख आए और चले गए हजारों हजारों सुख आए और चले गए फिर भी तुम मौजूद हो और अगले जन्म का कोई पत्नी होगा कोई पति होगा कोई रिश्ता होगा कोई नाता होगा अभी कुछ नहीं अभी फिर ये रिश्ता नाता मृत्यु का झटका आया ये रिश्ता नाता पूरा हो गया फिर नया रिश्ता नाता हर जन्म में तू रिश्ते नाते बनाते आए और टूटते आए फिर भी तुम्हारा आत्मा और परमात्मा का रिश्ता नहीं टूटा कबीर जी ने कहा कबीरा उन जग आए के बहुत से कि जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत भगवान वेदराज के नाना निषाद राज बुद्धि हो चले उनको बड़ी चिंता रहती थी कि मैं मर जाऊंगा मेरा क्या होगा जैसे सब लोगों तो को होती बिना सत्संगत तो में तो प्रॉब्लम होता ही मैं मर जाऊंगा मेरा काई होगा मेरा मैं मर जाऊंगा क्या होगा बड़ी चिंता होगी से, से नारद जी आए और महाराज निषाद राज ने नारदी का अर्घ्य से पूजन किया नारद जी को तो पैर पकड़ के प्रार्थना की बाबू जी बलिया बाब रहते दिन दुखी रहता रो बलिया बाब रहते तो गरीब रहे महाराज लोरो पार करता देवी नाना निषाद राज प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी कि मुझे मृत्यु का भय लगता है कुछ भी करके मेरा मौत ना हो ऐसा कोई उपाय बताओ नारद जी एक क्षण शांत हो गए जो अपने में आता है उसकी सूझबूझ बढ़िया होती है जयराम जी की जो ध्यान करता है उसकी सूझबूझ तगड़ी होती है जो अंतर्मुख होता है उसका मन बुद्धि उस डायरेक्शन में होता है जो सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म का उसे प्रकाश मिलता रहता है नाराज जी ने कहा देखो तुम्हें अगर मृत्यु से बचना है तो तुम्हारा देता है भगवान वेदव्यास। वेदव्यास जी आए तो पहले उनसे वचन ले लो कि जो मैं कहूंगा वो आप करोगे वो जब वचन दे दे तब आप अपना प्रॉब्लम बताना वचन दे दो तो प्रॉब्लम बताना और फिर वो बोलते मैं हाँ कह दूंगा तो आप मानना नहीं आप रूबरू जाके वो काम करवाना जैसे बड़े लोग होते हैं ना मैं टेलीफोन कर दूंगा सरकार सोचती है ये करवा दूंगा फिर बड़े लोग भूल जाएंगे तो तुम साथ में जाकर अपना मृत्यु का डायरी में से चौपड़ा करवा देना वेदास जी की पहुंचे यमपुरी में तो वेदास जी के साथ तुम उनके पास योग बल है तो यमपुरी में चले जाना और यमराज के पास डायरी मंगाकर तुम्हारा जो मृत्यु का जो ऑर्डर हो वो पहले ऑर्डर कैंसिल करा कर देना अपने हाथों से महाराज जी की बात जच गई निषाद को अब निषाद इंतजार कर रहे हैं कि कब आते हैं वेदिदास महाराज वेदिदास जी आए निषाद ने उनका आओ भगत किया निषाद राज की सेवा भक्ति देख कर भगवान वेदगासी पूछते हैं कि कहो नाना जी कुशल तो हो बोले और सब कुशल है एक बात की तकलीफ वे क्या है बोलिए पहले वचन दो कि आप तकलीफ मेरी दूर करे बोले वचन, वचन वचन नाना जी क्या बात तो तकलीफ ये है की मुझे मृत्यु का डर लग रहा है और तुम्हारी लागव है यमराज तक तो तुम यमराज को बोल दो तो मौत की डायरी में से मेरा नाम काट व्यास ने एक अच्छा वचन दिया है मैं बोल दूंगा बोले बोल दूंगा नहीं मेरे साथ चलो मेरे को लेकर चलो व्यास जी तो वचनबद्ध हो गए जो दृष्टि मात्र से ध्रुत राष्ट्र को पांडु को जन्म दे सकते हैं उनके संकल्प में बल था एकाग्रता से बल आ जाता है महाराज वेद्या महाराज अपना अंतवाहक शरीर उनको भी पहुंचे पहुंचे तो यमात ने देखा कि कारक पुरुष वेद व्या तुम स्वागत मुखिया कैसे पधारना न हो बोले मेरे नाना जी है इनको मृत्यु का डर लगता है और मैं इनको वचन दे चुका हूँ इसलिए मैं आपको तकलीफ देता हूं कि कृपा करके यमदूतो को जब आप ऑर्डर करते हैं डायरी देखकर कर वो डायरी में से इनका नाम आप निकाल दें मैं इनको वचन दे चुका हूं इसलिए मुझे थोड़ा हस्तक्षेप करने का साहस करना पड़ता है यमराज बोलते हैं आप जैसे संत आदमी कहते हैं तो हमको करने में कोई हरकत नहीं लेकिन हमारी डायरी में वो विधाता के वहां से ऑर्डर आता है तब हम अपनी डायरी में लिखते हैं तो चलो आप और हम मिलकर विधाता के पास जाते हैं स जी नाना निषाद और यमराज विधाता के पास गए। विधाता ने देखा की महानुभाव आ रहे यमराज और वेद व्यास जी विधाता ने आओ भगत की बोले कैसे आना हुआ वेद व्यास ने कहा यमराज तो सहमत हो गए देखो मामलेदार के ऑफिस तो सहमत हो गए, लेकिन कलेक्टर के ऑफिस से ऐसा ऑर्डर ना आए ऐसा कृपा करना बोले कलेक्टर ऑफिस में ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ सचिव के तरफ से आता है सीएम के तरफ से आता है की। वो काल पुरुष के ऑफिस में से आता है तो चलो काल पुरुष के ऑफिस महाराज जी उसके नाना निषाद यमराज, विधाता गए हैं काल पुरुष के पास देखे हे काल भगवान जिसका काल पूरा होता है उसके लिए आप ऑर्डर रवाना करते हैं कृपा करके इनका ऑर्डर आप कैंसल कर दीजिए मैं वचनबद्ध हुआ हूँ ते मुझे पता था कि आपके नाना जी को मौत का बहुत भय लगता है इसीलिए मैंने डायरी में ऐसी शर्तें डाली हैं कि उनकी मौत जल्दी हो ही नहीं निषाद राज खुश हो कौन सी शर्तें जरा मुझे पढ़ के दिखाओ खराम मंगाया गया उसमें ये शर्त थी कि वेदरास जी के नाना निषाद राज मौत से डर इसलिए उनकी मौत जल्दी नहीं होनी चाहिए उनकी मौत तब होगी जब वो स्वयं वीरदास जी को यमराज को और विधाता को लेकर काल के द्वार पर आएंगे तभी मौत होगी पुष्ट पहले मौत नहीं हो सकती है मौत कैसी निश्चिंत है देख लो कैसा वो मरते वाला आदमी कैसा ले जाता है सबको वहां फिर मरने का डर क्यों इसीलिए हे मनुष्य मरने का डर नहीं लेकिन मरने के पहले अपना अंत को सजाने की तत्परता कर ले मृत्यु तो अवश्य है लेकिन मृत्यु आए उसके पहले तू अपने अंतःकरण की वो दशा बता दे जहाँ मृत्यु की पहुँच नहीं मृत्यु शरीर तक पहुँचती है मृत्यु संबंधों तक पहुँचती है मृत्यु की पहुँच आत्मा तक नहीं है इसलिए भैया तू आत्मा के द्वार तक पहुँच जा और आत्मा के द्वार को पहुँचने का एक भी उपाय बता रहे कृष्ण अन्य माम ये जना पर निभूताेमो वहाम्यहम उसको तो जो आवश्यकता होती है वो मैं पहुंचाता हूँ और पहुंची हुई वस्तुओं की मैं रक्षा करता हूँ अगर साधक है तो उसको संत के मिलन करा देता हूँ भक्त है तो उसको भक्तों की मुलाकात देता हूँ अगर कोई ज्योगी है तो ज्योग की सामग्री दिला देता हूँ अगर उसके खाने के में गड़बड़ है भगवान का अनं भाव से चिंतन करके अपना परिश्रम करता है उसकी व्यवस्था और उसके पदार्थों की रक्षा में करता हूँ हमारी तमाम शक्तियां अपराध को पाने की चिंता में और पाए हुए को संभालने के गड़बड़ी में हमारे जीवन की शक्तियों का हरास हो जाता है अगर सुबह उठकर थोड़ा अन्य चिंतन करे दिन में एक घंटा काम किया एक मिनट आप बिल्कुल तो फ्री हो गए कि हाथों ने आंखों ने पैरों ने शरीर ने काम किया काम करने की सत्ता मन से स्पूरित हुई मन को सत्ता उस आत्मा से मिली जैसे इस मन को शरीर को सत्ता उस आत्मा परमात्मा से मिली ऐसे सामने वालों को भी मिलती है वाह मेरे प्रभु पट्टी तो अनेक लेकिन पेड़ का थर एक है थर तो पृथ्वी के अनेक है लेकिन वसुंधरा एक है ऐसे ही दिखने वाले नाम रूप तो अनेक है लेकिन दिखने वालों के पीछे जिससे देखा जाता है वो एक है वह प्रभु ऐसा करके एक मिनट अगर तुम अनन्य चिंतन करते हो तुम्हारे व्यवहार की थकान उतर जाएगी तुम्हारे प्रॉब्लम का प्रभाव कम हो जाएगा हम ये नहीं आग्रह करते कि आप सब लोग किसी कोने में बैठ कर राम राम करो हम तो चाहते हैं कि आपकी पूजा आपकी भक्ति हसते खेलते नाचते कूदते सोते जगते व्यवहार करते हुए आपका धर्म अनुष्ठान बना रहे जीवन में तो उतार चढ़ाव आते श्री कृष्ण प्रभात को उठते आत्म चिंतन करते आप भी प्रभात को उठिए बिस्तर पर बैठकर कर ये चिंतन करी के आज का दिन मैं सम रहूंगा श्री कृष्ण तो सोचते गोदान करूंगा और ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और फिर भी धर्ता से परे अपने शेष रूप में मग्न रहेंगे जब देखो तो बंसी बज रही मुस्क्राते कम का जहर तुमको पीना आ गया ये हकीकत है की जहां में उनको जीना आ गया भाई के भय से मुक्ति अच्छा अपमान के भय से अपमान अच्छा दुख के भय से दुख अच्छा गरीबी गरीबी के भय भय से अच्छी, यह तुम्हारे आंतरिक बल को खा जाता है इसलिए भगवान निर्भय वचन दे रहे हैं कि तुम अन्य भाव से मेरा चिंतन कर उस बच्चे से खिचड़ी लिए मिसिस श्रीधर ने बच्चे की चाल बोल चाल ऐसी थी माही तो ठगी सी रह गई तो बेटा तेरा नाम क्या है बोले चाहे को ही रख लो तेरा माता बाप को नहीं के चाहे जो हो जाए तू तो से आता जहाँ से आ जाओ अभी कहा जाएगा कईयों का भोजा उठाना है निले बाल है अलौकिक वाणी है मृदु आकर्षण है शरीर की दिव्य उषमा है उस शुष्कता तो चिंता तूर्ति के चेहरे पर होती है कृष्ण कोशिश शुष्क इतना भार वहन कर रहे हैं। फिर भी देखो मुस्करा रहे हैं। और हम लोग तो एक मिसिस और दो चार बच्चे होते तो वो टेंशन के बंडल वो तो मिसिस कितनी सोलह हजार एक सौ आठ का जत्था नो प्रॉब्लम क्योंकि अपने अनं स्वरूप में है और हम परिस्थितियों में हैं अरब के सम्राट के पास कोई वजीर था और उसने गलती कर ली एक पत्नी को कहा मैं कु हूँ शादी कर ली दूसरी लड़की से कुरी से शादी कर ली तीसरी से और तीनों को धोखे में रखा कि मैं कु पता चल गया और न्यायाधीश को कहा कि इसको कड़े में कड़ी सजा दीजिए न्यायाधीश ने सोच विचार के कड़े में कड़ी सजा ये की तुम्हें महाराज कैसे दी बोले चाय फांसी लगा दो ऐसे कम वक्त को मैं तुम्हें तो नहीं रोकूंगा कड़े से कड़ी सजा दे दो न्यायाधीश को फरमान किया कि कड़े से सजा है कि तीनों पत्नियों के साथ जिंदगी भर इनको जीना होगा राजा ने कहा कि तुमने इसको सजा दिया है कि आशीर्वाद दिया बोरे महाराज फांसी की सजा देता तो चुटकी में मर जाता लेकिन तीन पत्नियां साथ हैं तो रोज मरता रहेगा हर रोज मरता रहेगा हर क्षण भरता रहेगा एक पैर खींचेगी दूसरा हाथ खींचेगी दूसरा सिर्फ नोचेगी अब दो तीन पत्नी होती थी उनकी यह हालत हो जाती है श्री कृष्ण के पास तो देखो एकदम एकदम होलसेल स्टॉक सोलह हजार एक, दम, एक दम 16 ,108। फिर भी देखो बंसी बच रही है कैसा जीवन है कैसा ज्ञान है श्रीधर स्वामी घर आए मिसेस श्रीधर ने कहा उस बच्चे से पूछा कि बेटे वो अभी घर नहीं आए तब मिसेस श्रीधर ने बात की बच्चे से तेरा माता बाप कौन है बोले चाहे जो बन जाए अच्छा बेटे तेरे पर किसी ने मार मारा है से खून बह रहा क्या बात है बच्चे ने कहा कि अभी-अभी मुंह पर चपात मार के बाद स्नान करने थे हरे रे रेरे रे रे रे ऐसे सुकोमल बालक को मेरे पति मारे ऐसे लगते तो नहीं बोले सचमुच उन्होंने मारा है अच्छा मुझे जाना है और कहीं बोझो उठाने वो बालक अदृश्य हो गया श्रीधर स्वामी आए पत्नी कहती कि आप इतने कठोर कैसे हुए? इस सिकोम बालक जो खिचड़ी लाया था अपने घर में खाने को नहीं था वो वहन करके लाया था और उसके बेटे आपने मार मारा सीधे सोनू बोले तू का बात कर रही मैं तो कोई बच्चा देखा नहीं किसी को मार मारा नहीं मैं तो मार मारू बोले अभी खिचड़ी देता बोले तू स्वना स्वप्न कर देनी सी गठड़िया डालो डब्बा भर गया श्रीघर स्वामी को समझने में देर नहीं हुई अपनी गलती है अनन्य माम अन्य चिंतु नित्य अभियुक्ता नाम वहा का ददामी लिखा था इसलिए भगवान ने ये लीला करके मेरे को सावधान किया है श्रीघर स्वामी ने अपनी गलती सुधारी और भगवान के इस अभय वचन पर उनको थोड़ी दृढ़ा बढ़ी समय दिखे उनकी पत्नी थी। स्वामी का वैराग्य बढ़ता गया महाराज देव योग से पत्नी बालक को जन्म देकर भगवान के चरणों में पहुंचती। अब तो शादी होने का विचार था इस बालक का पालन पोषण करना है कैसे हुआ घर में रहना पड़ा हर रोज स्वाध्याय करते गीता का पाठ करते भागवत में रुचि थी भक्ति था वैराग्य था विवेक था एक एक दिन आयुष्य बीत रहा है ऐसी समझ थी घर में रहते हुए भी उनका चित्त बना एकांत चाहता था एक दिन मेरे ने ने किया कि जब भगवान सबके पालन हार है तो क्या इस बच्चे को नहीं पालेंगे घर में इस बच्चे को छोड़कर मैं काशी चला जाऊँ एक अंत में साधना करके और प्रबन्न परमात्मा का साक्षात्कार कर लू हर रोज बिचारा है फिर अपने मन को जरा मोड़ ले ऐसे करते करते अंदर का विवेक वही राजर पकड़ा तूफान पकड़ा बच्चे को छोड़कर रवाना होने को थे फिर मन में आया की एक बार इस निर्दोष मन में मुन्ने का मुखड़ा देख लो मुखड़ा देखते मन में है कि इसका कौन पालन पोषण करेगा फिर आया कि जो अनन्य का दावा करते हैं उस पर क्या मेरा भरोसा नहीं तो एक मन उस पर भरोसा करने का कर रहा है और एक मन कहता है कि मेरी जवाबदारी है देव लोग से छत से एक अंडा लुढ़कता हुआ गिरा और उसमें से पक्षी का बच्चा निकला और बच्चा गर्दन हिला रहा है भूखा है श्रीधर सोच रहे हैं। अगर इसको अभी खाना नहीं मिला तो मर जाएगा इतने में उस अंडे के रस में मक्खी आकर फंसी और बच्चे ने अपनी चोच में ले ली श्रीधर को पता चला कि ये घटना नहीं संकेत है जब इन प्राणियों की रक्षा वो कर रहा है तो मैं उसके रास्ते जाऊंगा तो इस बच्चे की रक्षा की मुझे चिंता क्यों श्रीघर चल पड़े उस नन्नी शिशु को छोड़कर आकाशी में भाई उन्होंने तो इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को परमात्मा चिट्ठी में और चिट्ठी को चैतन्य में लगा कर आपको साक्षात्कार कर लिया बच्चे को भी पड़ोसियों ने ऐसा पाला पोषा कि वो भी होनहार हो गया कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी निश्चिंतता से भगवान की शरम रह कर काम करता है भगवान के लिए काम करता है उसकी प्रसन्नता के लिए काम करता है तो उसके बाकी के कार्य वो संवार लेता है भगवान भगवान भगवान हमारे हमारे शत्रु नहीं हैं, हैं, माता माता पिता पिता से से भी भी ज़्यादा रक्षा रक्षा करते जय राम जी। की सत्ता से तो रक्षा कर सकते इसलिए जिस प्रश्न जिस मनुष्य को भगवत भाव में आगे बढ़ना हो वो मेरा भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता न करें, जो दुख सुख आया भूख लिया उसको भूल जाओ जो उसको हंस के बिताओ जो आएगा उसके लिए पहले से विमोहित मत हो जाओ थोड़ा सावधान होकर सतर्कता से व्यवहार करो व्यवहार करने के पहले आराम होता है व्यवहार करने के बाद आराम होता है तो व्यवहार भी ऐसा करो कि तुम्हारा मन राम में आराम पाने लग जाए आज का श्लोक है अन्य चिंतो माम ये जना पर उपास नित्य अभियुक्ता नाम हम बच्चा कहता है कि मेरा पप्पा है पप्पा कहता है मेरा बेटा है लेकिन पप्पा के अंदर और बच्चे के अंदर जो है वो सार है बाकी सब खिलवाड़ है पत्नी कहती मेरा पति है आद्य शंकराचार्य की बात नहीं दूसरे शंकराचार्य लोग जो पद पे बैठे उसमें कोई शंकराचार्य परदेश गए और देखा कि अमेरिका में एक बाई अपने पति की कब्र पर पंखा हाँ करी है देखा कि यहाँ भी साध्वी स्त्रिया है यहाँ भी पति पर है वो तो शंकराचार्य रुके और इस मैम साहब से पूछा कि किसकी कब्र है मेरा पति था तो उसको पंखा हाक रही उसको शांति मिली इसलिए बोले नहीं मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी और मेरा हसबेंड बोलता तो दूसरी शादी मत करना इंडिया में नहीं करते तू तो नहीं करना मैं क्या मैं तो करूंगी तो मेरे पति ने वचन लिया कि जब तक मेरी कबर गीली हो तब तक तो नहीं करना मेरी कबर सुख जाए फिर करना इसलिए पंखा हाँकती तो उनकी कबर जल्दी सूख जाए मैं शादी कर लू महाराज फिजिकल सुख लेने के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है फिर भी दुखी का दुखी रहता है अगर आदमी को आत्मिक सुख मिल जाए तो शरीर का सुख तो सहज में भीतर का सुख बाहर छलकाने के लिए है हम बाहर का सुख भीतर भरते उसमें कंगाल हो जाते हैं हकीकत ये बात है कि सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है मान लेने की चीज नहीं मान देने की चीज है घर में जब हम मान लेना चाहते हैं समाज से मान लेना चाहते हैं कुटुबियों से मान लेना चाहते तो संघर्ष पैदा होता है सुबह होता है तो पांच छह नंबर घर के उठते हैं पति चाहता है कि पत्नी सुख दे पत्नी चाहती है तो पति सुख दे बेटा चाहता है बाप सुख दे बाप चाहता है बेटा सुख दे नरंद चाहती है भाभी कहने में रहे भाभी चाहती नरंद सुख दे सब सुख के दिनहारी लेकर टकराते रहते सुख देने वाला कोई मिलता नहीं सब सुख लेने वाले कटे हो जाते मान देने वाला मिलता होता नहीं मान लेने वाले कठे हो जाते हैं इसलिए घर में झगड़ा होता है संघर्ष होता है सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है ये कुटुमे तो तो समझ आनी चाहिए मान लेने की चीज नहीं मान देने की चीज है जो मान देता है वो मान का दाता होता है जो सुख देता है वो सुख का दाता होता है जो सुख का दाता है वो दुखी कैसे हो सकता है जो मान का दाता है वो अपमानित कैसे हो सकता है श्री कृष्ण दूसरों को मान देने वाले भगवान राम दूसरों को मान देते दे थे श्री कृष्ण की दिनचर्या भागवत में आई बड़ी बड़ी दिव्य है दिनचर्या श्री कृष्ण प्रातःकाल उठते ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म चिंतन करते अपने का चिंतन करते मैं ये बेहू ऐसी कभी नहीं चिंतते मैं इस बेहू को हजारों देहों को चलाने वाली चेतन आत्मा हूँ अन्य भाव का चिंतन करते फिर श्री कृष्ण नहाते धोते प्रातः काल जल्दबाजी से उठकर चाय के तरफ या किसी और काम के तरफ नहीं देखना चाहिए सात प्रकार के स्नान होते हैं जयराम जी में से उठे और जैसे कृष्ण और रामजी और ब्रह्म वे का चिंतन करते हैं ब्रह्म चिंतन उसको ब्रह्म स्नान बोलते हैं दूसरा आत्मी भाव हाँ का चिंतन उसको आत्म स्नान बोलते हैं तीसरा है तीर्थ स्नान बैठे बिस्तर पर और मन मन पहुंच गए गंगे हर यमुने हर गोदावरी मारिया मन ही मन ये है मानसिक तीर्थ स्नान चौथा है पंच स्नानी पर धो के फिर बैठ गए भजन में क्योंकि शरीर को अगर अनुकूल नहीं है तो ठंडे पानी से नहाकर समय को खराब न करे शरीर को खराब न करो, ऐसे ही बैठ के भजन करे तो भी हो सकता है वो है पंच स्नानी चौथा होता है पंच स्नान और पांचवा होता है ऋषि स्नान तारे दिखते हो और नहा लेना ये ऋषि स्नान है छठा होता है मानुष स्नान सूरज उगले को है बस उग रहा है उतने समय में नहा लिया उसके पहले पहले सूर्योदय होने के पीड़ित पीड़ित ने नहा लिया ये मानुषी स्नान है और वहां रहा सूरज तो उग गया आठ बज गए नौ बज गए चाय पी ली जरा फूक मार ली और फिर नहाए इसको बोलते है राक्षसी स्नान जयराम देखिए इससे बुद्धि में तमस होता है थोड़ी थोड़ी बात में आदमी गुस्सेबाज हो जाता है कम ताकत और ग ज्यादा मैं तुम्हारे बच्चों के जीवन के विषय में भी थोड़ी बात सुनाना चाहता हूँ जयराम जी की बच्चों का सोना बच्चों के सोने के ढंग से बच्चों की मानसिक स्थिति का पता चलता है और उनके सोने के ढंग को देखकर आप उनके जीवन में मोर ला सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोते हैं सीधे हाथ पेट पर या छाती पर हैं समझ लेना चाहिए कि वे बच्चे आज के जीवन से संतुष्ट हैं ऐसे बच्चों का विकास होता है मन का बुद्धि का शरीर का आप उनके विषय में निश्चिंत रहिए दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर पर हाथ रखे हुए सोते हैं वे निश्चिंतता चाहते हैं अभी संतुष्ट हैं निश्चिंतता चाहते हैं अभी थोड़े निश्चिंत हैं, लेकिन सिर पर हाथ रखे हैं, तो वो और निश्चिंतता चाहते हैं। आप उनको कोई न कोई जवाबदारी सौंप दो नहीं तो पलायनवादी हो जाएंगे जय राम जी